महाभारत शांति पर्व अष्टपचाशदशत तमोध्या नागराज के दर्शन के लिए ब्राह्मण की तपस्या तथा नागराज के परिवार वालों का भोजन के लिए ब्राह्मण से आग्रह करना भीच अथ तेन नर श्रेष्ठ ब्राह्मणेन तपस्वीना निराहारेण वसता दुखिता से भजंगमा भीम जी कहते हैं नरश्रेष्ठ तनंतर गोमती के तट पर रहता हुआ वह ब्राह्मण निराहार रहकर तपस्या करने लगा उसके भोजन न करने से वहाँ रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ सर्वे शंभूय सेताम झ नागस्वा भ्रतरस्तने आभारजुस्तम ब्राह्मण प्रति तब नागराज के भाई बंधु स्त्री पुत्र सब मिलकर उन ब्राह्मण के पास गए तेपस्यन पुलने तम वही विभिक्त निव्रतम समासी निराहारम द्विजम जप्य पर उन्होंने देखा ब्राह्मण गोमती के तट पर एकांत प्रदेश में व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो निराहार बैठा हुआ है और मंत्र का जप कर रहा है ते सर्वे सामतिक्रम्य अभिप्रम अभ्यर्च्य चाशकिन उचुर्वाक्यम असन्दिग्धम आतिथेज बांधवाह अतिथि के लिए प्रसिद्ध हुए नागराज के सब भाई बंधु ब्राह्मण के पास जा उसकी बारंबार पूजा करके संदेह रहित वाणी में बोले षठो दिवसस्ते प्राप्त से ह तपोधन न चाभिभाषते किचिन आहरम धर्म वल धर्मवस्थल तपोधन आपको यहाँ आए आज छ दिन हो गए किंतु अभी तक आप कुछ भोजन लेने के लिए हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं अस्मान भी गासी वह चम उपस्थिता कार्य चातिथ्यम अस्मा वह सर्वे कुटुंबिना आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ हैं मूलं फलम व परम व पयो विज सप्तम आहार हे तो रणडम भोक्त मर्ति ब्राह्मण वे ब्राह्मण देव आप क्षुधा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल मूल साग दूध अथवा अन्न को अवश्य ग्रहण करने की कृपा करें त्यक्ता रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है इससे हमारे धर्म में बाधा आती है बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात से बड़ा कष्ट हो रहा है नही नो भ्रूण कश्चिन जाता पद्य सेवा पूर्वा देवता बंधु। हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी भ्रूण हत्या की हो जिसके संतान पैदा होकर मर गई हो जिसने मिथ्या भाषण किया हो अथवा जो देवता अतिथि बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हो ब्राह्मण हुआ उपदे से नुष्माक आहारो यूण दशरात्रि नागस्यागमनम प्रति ब्राह्मण ने कहा नागण आप लोगों के इस उपदेश से ही मैं तृप्त हो गया आप लोग ऐसा समझे कि मैंने यह आहार ही प्राप्त कर लिया नागराज के आने में केवल आठ रातें बाकी है यद्यरात्रेक्रांगमिष्यति पंडग तदा करद व्रत यदि रात बीच जाने पर भी नागराज नहीं आएंगे तो मैं भोजन कर लूँगा उनके आगमन के लिए ही मैंने यह व्रत लिया है कर्तव्यो न चापो गम्यता यथागत तनिमितदम सर्वे तेद तुम विहार आप लोगों को इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए आप जैसे आए हैं वैसे ही घर लौट जाइए नागराज के दर्शन के लिए ही मेरा यह सारा व्रत और नियम है अतः आप लोग इसे भंग न करें ते तेना सभ अनु ज्ञाता ब्राह्मणे न भुजंगमा समय ववनम जगम होता नरष उस ब्राह्मण के इस प्रकार आदेश देने पर वे नाग अपने प्रयत्न में सफल असफल हो घर को ही लौट गए इति श्री महाभारत शांति पर बढ़ी मोक्ष धर्म पर बढ़ी उच्छवृत्तीयोपाख्या अष्ट पंचाशत अधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषयक तीन अंठावनवा अध्याय पूरा हुआ